प्रश्न बुद्ध कहते हैं अल्पतम पर अत्यंत जरूरी पर ही जियो आप कहते हैं कंजूसी से कुनकुने मत में कुछ हम दोनों के बीच कैसा तालमेल बिठाएं? तालमेल बिठाने को कहा किसने बुद्ध ठीक लगे बुद्ध की बात मान लो मैं ठीक लगू मेरी बात मान लो तालमेल बिठाने को कहा किसने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 तर्क के मैं ही इसे समझना से ए धर्म गुरु इसको तू शराब का त्याग ही समझ इतनी पी है कि पी नहीं जाती अब इतनी पी ली है कि अब पीने का कोई उपाय न रहा जीवन को इतना पी डालो कि पीने का फिर कोई उपाय ही ना रह जाए पीकर ही तुम तो मुक्त हो लेकिन अगर तुम्हें बुद्ध की बात ठीक जमती हो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 किसी के मुँह से लार बह रही किसी की आँख में कीचड़ जमा है किसी का मुंह खुला है घर राटा निकल रहा है वे एकदम भागे वहां से तो इनके पीछे में दीवाना हुआ कोई भी ऋषि मुनि हो जाए ऐसी अवस्था धन था स्त्रियाँ थीं वैभव था उब गए